श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ अप्रैल अठारह सौ श्री रामकृष्ण का भक्तों के प्रति प्रेम राखाल शशि आदि भक्तों के संग में काशीपुर के बगीचे में शाम को राखाल शशि और मास्टर टहल रहे हैं श्री रामकृष्ण बीमार हैं बगीचे में चिकित्सा कराने के लिए आए हुए हैं वे ऊपर के कमरे में हैं भक्तगण उनकी सेवा कर रहे हैं आज बृहस्पतिवार है 22 अप्रैल अठारह मास्टर वे तो तीनों गुणों से परे एक बालक हैं शशि और राखाल श्री रामकृष्ण ने वैसा ही कहा है राखाल जैसे एक ऊंची मीनार वहां बैठने पर सब समाचार मिलता रहता है सब कुछ देख सकते हैं परंतु वहां कोई पहुंच नहीं सकता मास्टर उन्होंने कहा है इस अवस्था में सजा ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं विषय रूपी रस के न रहने के कारण सूखी लकड़ी आग जल्दी पकड़ती है शशि बुद्धि में कितने भेद हैं? यह वे चारु को बतला रहे थे जिस बुद्धि से ईश्वर की प्राप्ति होती है वही बुद्धि ठीक है जिस बुद्धि से रुपया मिलता है घर बनता है डिप्टी मैजिस्ट्रेट या वकील होता है वह बुद्धि नाम मात्र की है वह पतले दही की तरह है जिसमें पानी का भाग अधिक है उसमें सिर्फ चिवड़ा भींग सकता है वह जमे दही की तरह अच्छा दही नहीं है जिस बुद्धि से ईश्वर की प्राप्ति होती है वही बुद्धि जमे दही की तरह उत्कृष्ट कहलाती है मास्टर अहा, जैसी सुंदर बात है शशि काली तपस्वी ने श्री रामकृष्ण से कहा था आनंद क्या होगा आनंद तो भीलों के भी हैं जंगली लोग भी हो हो करके नाचते और गाते हैं रखाल उन्होंने श्री रामकृष्ण ने कहा यह क्या ब्रह्मानंद और विषयानंद एक क्या, क्या एक है जीव विषयानंद लेकर है संपूर्ण विषयाशक्ति के बिना गए ब्रह्मानंद कभी मिल नहीं सकता एक ओर रुपये और, और इंद्रिय सुख का आनंद है और दूसरी ओर है ईश्वर प्राप्ति का आनंद क्या ये लोग कभी समान हो सकते हैं ऋषियों ने इस ब्रह्मानंद का भोग किया था मास्टर काली इस समय बुद्धदेव की चिंता करते हैं ना, इसलिए आनंद के उस पार की बातें कह रहे हैं राकाल। श्री रामकृष्ण के पास भी बुद्धदेव की बातचीत काली ने उठाई थी श्री रामकृष्ण देव ने कहा बुद्धदेव अवतार पुरुष हैं उनके साथ किसी की क्या तुलना बड़े घर की बड़ी बातें काली ने कहा ईश्वर की शक्ति ही तो सब कुछ है उसी शक्ति से ईश्वर का आनंद मिलता है और उसी से विषय का भी मास्टर फिर उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा यह कैसा संतान उत्पत्ति करने की शक्ति और ईश्वर प्राप्ति की शक्ति दोनों क्या एक है बगीचे के दुमजले कमरे में भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण बैठे हुए हैं शरीर अधिकाधिक अस्वस्थ होता जा रहा है आज फिर डॉक्टर महेंद्र सरकार और डॉक्टर राजन दत्त देखने के लिए आए हैं कमरे में राखाल नरेंद्र शशि मास्टर सुरेंद्र भवना तथा अन्य बहुत से भक्त बैठे हैं बगीचा पाक पाड़ा के बाबुओं का है किराए से है साठ पैंसठ रुपये देने पड़ते हैं भक्तों में जो कम उम्र के हैं वे बगीचे में ही रहते हैं दिन रात श्री रामकृष्ण की सेवा वही किया करते हैं गृह भक्त भी बीच बीच में आते हैं और उनकी सेवा किया करते हैं वही रहकर श्री रामकृष्ण की सेवा करने की इच्छा उन्हें भी है परंतु अपने अपने कार्य में लगे रहने के कारण सदा वह रहकर वे उनकी सेवा नहीं कर सकते बगीचे का खर्च चलाने के लिए अपने अपने शक्ति के अनुसार वे आर्थिक सहायता देते हैं अधिकांश खर्च सुरेंद्र ही देते हैं उन्हीं के नाम से किराए पर बगीचे की लिखी पढ़ी हुई है लिखा पढ़ी हुई है एक रसोईया और दासी ये दो नौकर भी सदा वहीं रहते हैं